फाइन बॉय वो होता है ये जिसको जो है गलत चीज भी जो है दिखाई नहीं देती है। हाँ ऐसे तो हम लोग एप्पल यूज कर रहे हैं ठीक है एप्पल अच्छा है लेकिन जहा जहाँ उसमें कमी है वहां कमी है वो ऐसा थोड़ा जो कमी है वो भी उसके फीचर हो गया फाइन बॉय के लिए कमी है नहीं कमी नहीं है फीचर फीचर नेट यूर ओन इन बायस थिंग्स फ्रॉम फ्रेश यही चीज है तुम पिक्सल फोर का ही ले लो तब से बेकार रहेगा मगर लोगों के लिए कुछ हेंगे एंड्रॉयड के फेवरेट दिन को जो है उसकी वो कमी दिखती ही नहीं है देखो पिक्सल फोर में दो चीज़ें अच्छी हैं एक सबसे सब पहली चीज़ तुम्हें एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस मिलेगा उससे अच्छा एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा तुम वन ले लो तब भी नहीं मिलेगा वन में तुम्हें वन ट्वेंटी रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल जाएगी लेकिन एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा पिक्सल वन का अच्छी होती हैं इसका मतलब ये नहीं कि पगला जाइए खराब है उसमें भी नहीं ये तो फीचर है, है भाई, भाई, भूल भूल गए, गए। फिंगरप्रिंट भी अब ये ऐसे काम नहीं चल पाएगा एप्पल की कॉपी कर लो भाई सोचे तो सही बात कॉपी सभी करते हैं यार है की <laughs> लेकिन अब टाइम आ गया है कि जो है एप्पल भी थोड़ा सा से उठाता है उठाना पड़ेगा वो गुड है मेरे हिसाब से वो चीज़ सही है <laughs> अच्छी चीजें शेयर होनी चाहिए इनोवेशन <laughs> <laughs> तो इस बार देखो क्या उठाते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी में सुना है जो है नाच ऊपर पूरा फोरहेड हो जाएगी और जो है स्क्रीन का साइज ज्यादा हो जाएगा फोर क्यों होगी भाई जो तो है नोच या तो नॉच नॉच रहेगी या वो जो है जिस दिन अंडर डिस्प्ले कैमरा वाली टेक्नोलॉजी मेच्योर हो जाएगी उस दिन आपको <laughs> <laughs> <laughs> स्क्रीन के आधार तो ही है आ, एक चीज बताए हमें ऐसा लगता है की बनाई जा सकती है क्योंकि यह चीज एल सी डी डिस्प्ले होती है एल सी डी में क्या रहता है की जो पिक्सल रहते हैं डाली थी लेकिन स्वामी ने वो सामने से नहीं प्रेजेंट किया था खाली वीडियो में किया था ओप्पो ने सामने से प्रेजेंट किया है ओप्पो में ब्लैक रहता है तो वहाँ पे कैमरा दिखता है छोटा सा हाँ रहता है जब रहता, तब दिखता तो है। उसका एक तरीका ये कर सकते हैं कि देखो है है। हाँ। तो ब्लैक हो, हाँ। तो हो जाता है, हाँ। तो, भी है। तो एक यहाँ पे जो छोटा सा एल सी डी का जो है वो, वो पोर्शन जो होता है वो किसी तरह से जो है उसको करके लगा दे कहा देखा होगा कभी तुमने टेक्नोलॉजी अभी आई थी जिसमे ग्लास जो है तुमने देखा होगा कि वो जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता है एकदम से हाँ वो ओलेट यूज करता है एकदम से जो है वो जो है वो हो जाता है वो जो, जो ग्लास डिस्प्ले होती है।, है जो ग्लास के ऊपर डिस्प्ले आती है आ, वो ओलेड होती है ओलेट नहीं ओलेट कैसे होता है ओलेड होती है वही ओलेट की जो ऊपर वाली लेयर होती है क्योंकि ओलेट जो है जैसे फोन में तुमको लगता है ओलेट ब्लैक होती है ओलेट ब्लैक नहीं ओलेट ट्रांसपेरेंट होती है ओलेट ट्रांसपेरेंट होती है वही चीज जो है ग्लास में चिपका दी जाती है अभी एलजी हाँ। हाँ। मतलब तो हाँ। पीछे जब जो है कैमरा होगा तो वो तो दिखाई देगा जब वो ट्रांसपेरेंट रहेगी वही हम बता रहे जो ट्रू ब्लैक अचीव करना हो तो उसके लिए बता दें एल सी डी लगा सकते एल सी डी कहाँ से लगा देंगे बैकलेट बैक बैक क्यों चाहिए होगी वो लाइट नहीं चाहिए ना खाली वो जो एल के बीच में जो लेर रहती है जो ब्लैक बनाती है जिसमें से लीक होती है वो पोर्शन जो है खाली लगा दें किसी तरह से वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता फिर उसमें प्रॉब्लम ही आ जाएगी वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता नीज़। नीज़। तो नहीं होता वाइट कैसे हो जाता है फिर एलसीडी ट्रांसपेरेंट नहीं होती है वाइट यही तो प्रॉब्लम है ओले ट्रांसपेरेंट होती है एल सी डी ट्रांसपेरेंट नहीं होती हम बात नहीं कर रहे हैं हम खाली डिस्प्ले के बीच में एक पैनल रहता है उसकी हम बात कर कर रहे रहे हैं हैं अंदर के पत्ते की बात जो दो दो भी, भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता यही तो दिक्कत है ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है हाँ तो लेवल पे इसीलिए तो वरना अब तक बना चुके होते चाइना वाले ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट होती है वो, वो बनाया, हाँ। ओलेट पे बनाया। ओलेट तो टेक्नोलॉजी है लेकिन उसमें डिप्पले फिंगर प्रिं स्कैनर होता है वो इतनी हाई रेजोल्यूशन रेसोलूशन लेता है लेकिन जिस दिन वो टेक्नोलॉजी मेच्योर हो जाएगी उस दिन इनोवेशन के नाम पे आई फोन में मिलेगी अगर ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेंटी अभी रेंडर आए तो उन रेंडर में दिखाया गया है की कैमरा जो है स्क्रीन के अंदर ही है मगर ऊपर फोरहेड भी है तो हमें लग रहा है उस कैमरे को छुपाने तो के लिए हो सकता है ऊपर ब्लैक लेआउट कर देखो वो फोर लग रहा है खाली पिक्सल वापस आया है और कोई नहीं आया है और ना कोई आएगा क्योंकि वो बेवकूफी है पे उस पर जाना ही नहीं चाहिए था इंसान को नहीं जैसे और... नॉच के साइड में नहीं आ जाते हैं, ब्लैक लाइन पूरी स्क्रीन को कवर करने के लिए वैसे हमें लग रहा है आईफोन कुछ करेगा कि अंदर के कैमरे को छुपाने का फायदा क्या होगा उससे फायदा क्या होगा उससे ये होगा बाकी के जो उनके फेस लॉक के सेंसर होंगे वो भी नहीं होंगे सामने तो फायदा क्या होगा तो नॉच ही दे देना फिर Not, उसको ब्लैक ही रखना है। बीच है? प्रॉब्लम क्या बीच बीच में हट जाएंगे जैसे तुम कुछ देख रहे हो पिक्चर देख रहे हो तो वो ब्लैक लेआउट हट जाएगा तो वो स्क्रीन का कंटेंट मिलेगा ये भी तो मैटर है जो बीच में नॉच आके उनकी दिक्कत करती है वो चीज भी हट जाएगी किससे अच्छा नोच से दिक्कत क्या है लोग आता नोचर ऊपर नीचे इतनी बड़ी बड़ी जो इंसान यूज करता है फोन उसको नोच से दिक्कत नहीं होती है जो नोच वाले फोन नहीं यूज़ यूज़ करता उसको से दिक्कत दिक्कत होती होती होती है है वाला फोन करते हैं हमें होती है। सही में गेमिंग में वीडियो में हर एक चीज में दिक्कत होती है ये चीज जब पता चलती है जब इसमें कंटेंट देखो क्योंकि आधा आदमी का हाथ कट जाता है किसी का मुंह कट जाता है कभी कोई गोली मार देता है ना तो देखो ना जो ना नोच में नोच बन करती है देखो तो, तो लॉजिकली बात है भाई अगर है तो वो कटेगा तो तो दो तब तो तुम्हारी तो तो जाएगी, जाएगी ऐसा तो है नहीं की फुलवर्डे तो, तो उसके अंदर कुछ आ जाएगा अब नॉच है तो उसके अंदर तुम्हें थोड़ी जब इंस्टाग्राम चलाओगे तो उसमें काफी मतलब छुप जाता है वही चीज है इंस्टाग्राम और नॉर्मल एप्स में जो है स्क्रीन रिलेटेड थोड़ी बढ़ जाती है ऊपर हो तो अगर हो होता, होता तो कर देते कम्पनिस। कम्पनिस ही। नहीं देखे बहुत वाले भी फोन थे जिनके ऊपर के फोरहेड बहुत कम थे ना कह सकते ना ही बायस रहते हैं और जो है फैन बहुत रहते हैं कि कुछ लोग नोच बहुत अच्छा लगता है हाँ। उस चीज को नोच नोच आई थिंक हम एप्पल हम पसंद, नहीं पसंद नहीं करो नहीं करो नहीं करो। है एप्पल ठीक है वो फैक्ट है क्योंकि हम प्रोडक्ट उनको यूज करते हैं अच्छे होते हैं ठीक है वो एप्पल की बात नहीं है उनकी चीजें अच्छी लगती है हमें लेकिन एक चीज है उन्हीं ने नौच लाके जो है इंडस्ट्री को पुश किया है समझो हाँ। अब उन्हीं ने नौच, नौच तो निकाल दिया है हाँ। अब लो, दूसरे लोग जो है उसको छोटी करने की कोशिश कर रहे हैं हाँ। समझ और लोग जो उन्हीं ने जो है आज से तीन साल पहले अचीव कर लिया था कि जो है चिन्ह हटा दी थी उन्हीं ने पूरी खाली नौच था वो लोग अभी अचीव करने की कोशिश कर रहे है वो ऐसा नहीं वो जो है बैकग्राउंड में कुछ काम कर रहे हो उनका ये है कि जब एकदम से आएगा पूरी तरह से आएगा जैसे उन्हें जो है एड से जो है से जो है टेन पे ट में लेके ले आता है बाकी कंपनी ये सैमसंग उठा लो वन प्लस उठा लो ये क्या करते हैं ये देखते हैं कुछ नया हो सकता है एक्सपेरिमेंट किया यूजर के के के हाथ में में पकड़ा दी। फोल्ड फोल्ड को देख लो, भाई अभी अभी रेडी नहीं था था मार्केट आने लिए। उसको साल साल कंपनी अंदर, की टेस्टिंग बची हुई थी उसकी लेकिन क्या है नहीं अब ये टेक्नोलॉजी हमें सबसे पहले लानी है ला के रख दिया फोल्ड क्या हुआ डिस्प्ले रोची लोगों ने <laughs> स्क्रीन गाइड समझ के बैठ गए थे इतने तो कितनों कितनों की की तो तो कुछ ना करने पे खराब हो गई थी कि फोन गया उनके हाथ में वो वो खोल लेंगे अंदर की स्क्रीन स्क्रीन मेन तो पता चल रहा है है है काम ही नहीं कर रही कितनों के साथ ऐसा भी हुआ है। और आईफोन चाहता है कि हम यूज इनोवेशन दें तो यूजर को जब दें तो, तो, तो उसमें ये, ये ना कहें फैन लोग ज्यादा है लोग परेशान नहीं होते मतलब चीजें गलत नहीं होती है फोन बगार तो बगार है कि ने लिया है तो वो काम करेगा वो, वो जो जितना आप जिस चीज का पैसा देने आपको पता है वो चीज खरीदी अब ये नहीं कि है आपने फोन खरीदे तो तुम्हारे फोन में जो है अगर तुम्हारा सिक्सेस है मेरा भी सिक्स है तो तुम्हारे फोन का कैमरा अच्छा चलेगा मेरे फोन का कैमरा खराब हो जाएगा उस से नहीं होता है वही चीज है वो रिलायबल रहता है और अगर गैलरी है तो गैलरी सही से चलेगी ये नहीं गैलरी है तो खराब तरह से काम कर रही है या कुछ भी जितना है उतना सही है बाकी जो चीजें नहीं है वो नहीं है जब ही चीज है जब जो चीज़ मार्केट में लॉन्च करें वो परफेक्ट हो ना कि अधूरी हो कि कस्टमर ये ना कहे मेरा वाली तो सही चलती है तुम्हारी वाली क्यों खराब चलती है के लिए उस ना उसके लिए जो काफी कॉम्प्रोमाइजेज भी करने पड़ जाते हैं जैसे आईफोन सेवन उन्हें जो है हेडफोन जय हटा दिया और बटन उन्हीं ने ज्यादा रिलायबल कर दिया कि वो खराब नहीं होगा लेकिन जो है टैप्टिक इंजन बड़ा करना पड़ा उनको वो बड़ा किया तो हेडफोन जैक हट गया तो, तो है इश्यूज का कुछ ना कुछ इशू हमेशा रहेगा हर फोन में रहेगा सबको तो खुश नहीं किया जा सकता अच्छा नहीं नहीं तो है कुछ लोग हमने खाली रिव्यूर्स के मुंह से तो सुना है है की लोग कहते हैं ओल्ड डिजाइन है लेकिन अभी भी बहुत कम फोन हैं जो उसके डिजाइन के लेवल तक का हाँ। के आ में, तो तो तो में कोई कंपनी वहां पर अचीव नहीं कर पाई है जो उसने कर लिया क्योंकि वो चीज वो समझ लो आईफोन सेवन जब लॉन्च किया होगा जब से उसकी वर्किंग कर लूंगा अंदर ये नहीं है की आईफोन जो है सेवन लॉन्च कर दिया है तो सिर्फ एट के सेवन ही के डिज़ाइन के बारे में सोच रहे हैं वो अंदर जो है तीन साल आगे की सोच रहे हैं तो वही चीज़ है एप्पल के साथ अब एंड्रॉयड में देखा है उनको कुछ नया समझ में आया इम्प्लीमेंट किया यूज़र ने हाथ में पकड़ा दिया अब पॉपअप कैमरा ही देख लो कितनी तेज़ी से आया और कितने सस्ते में अब आने लगा है दो साल के अंदर वो जो है आया चालीस हजार के फोन हमें और दमे से जैसे ही टू थाउजेंड में आया था और टू थाउजेंड की शुरुआत में वो समझ लीजिए बीस हजार के फोन में आ गया था वही चीज है।, है वो तो हम मानते ही नहीं है इससे अच्छा हमें पुराने वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर अच्छा लगता है जो बैक साइड में होता है वो ज्यादा अच्छा लगता है हाँ वो तो हमारे हिसाब से लॉजिकल है हर तरीके से लॉजिकल है आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा उसके लिए <laughs> प्रीमियम जो आप पे करते हैं काम ज्यादा अच्छे से करेगा और फोटो नहीं खींचता है <laughs> अंदर कैमरे नहीं होते हैं, आपकी उंगलियाँ नहीं खींची जाती है आपकी शकल नहीं लिए जाती कुछ नहीं होता है एक समझ लीजिए हिडन कैमरा होता है आपके फोन के अंदर जिसका आप सेल्फी भी नहीं ले सकते मगर वो आपकी सेल्फी लिया करता है तो ऐसा फायदा होता है पुराना वाला है, फूल है, आसानी से किया ना, क्योंकि उसमें कोई हाँ। वो तो रहता नहीं है कि कोई भी थ्री मैपिंग होती नहीं है उसके अंदर इसीलिए तो जब सैमसंग ने अपना S10 में दिया अंडिस तो उसने फोटो वाला नहीं दिया हाँ। अल्ट्रासोनिक दिया ताकि थ्री में स्कैन कर सके उसको लेकिन उन्हें भी कहा नहीं कर दी ने दिया लेकिन वो वो तो किसी की भी फिंगरप्रिंट से खुले जाएगा हाँ, उसका काम ही करना भूल गए उसके आई पर एक चीज़ हमें चीजें लगा के दे दिया हुआ था ये इसका कुछ इश्यू सोल्व किया हाँ आया तो उसका सही हो गया था प्रॉब्लम यह थी की उन्होंने जो है अंदर से प्रोग्राम नहीं किया दिखे खोल दो बस थ्री डी में होना चाहिए थ्री में दिखा खोल दिया उसने <laughs> <laughs> अंदर बंदे ने जो है सेव किया है, नहीं किया तो तो मतलब ही नहीं, नहीं नहीं मतलब तुम आएगा मैं का फोन लेके आओ किसी को दिखाओ खोल लेकिन ये चीज हर फोन में नहीं हुई थी कुछ पैच में कुछ एक को उनका बैच था फोन का उसमें हुई थी सारे घर बस में नहीं हुई थी आई uh, एप्पल के साथ के पे जो बेंड हुए हाँ, वो होता रहा था उनका तो नॉर्मल है नहीं अभी जैरी जैरी ने भी तो कुछ बैंड करते हाँ वो आईपेड प्रो लेकिन आई पैड प्रो वो तो जेल में लेकर घूमने के लिए नहीं है वो ने? वो हाथ में लेके घूमने की बैग में लेके घूमने की है उसके बाद तुम जेब में रख के बैठ जाओगे उसको वो तो टूट ही जाएगा जेब में तो लेके रख भी नहीं पाओगे कितनी जेब उसके लिए नहीं कुछ महान लोग होते हैं कर लेते हैं जादू आईपैड भी जेब में रख लेते हैं। <laughs> <laughs> भाई अगर तुम आईपैड लेके ट लो तो उसके साथ एक कैरी बैग ले लो ज्यादा सही है लैपटॉप तो लेकर टहलते हो उसको किनारे रख लो लैपटॉप के क्योंकि टैग टूटने का ज्यादा खतरा होता है ना के मोबाइल के मोबाइल फिर भी में सिक्योर रहता लोग चला रहे हैं लोग बिखरीर है। तो है कहानी ये भी तो है वो को सीधा भी हो जाता है मैटर यूर इंटेंशनली आपको करना पड़ेगा आईफन सिक्स की तरह नहीं है अगर गलती से जेब में रखा बैंड के पीछे वाली जेब में रख के तो मुड़ गया hmm. वो बैंड होता है तो उसको सीधा रख के सीधा कर तो हो गया वो सीधा। है। कब लेगा तुम क्या तुमने तो सही अपना बायस जिस कंपनी को लेकर वो खरीद लिया हाँ एक नोकिया भी लेना था एंड्रॉइड में नोकिया दोबारा वापस आई थी खुशी थी मगर दो साल तक के हम नोकिया ले नहीं पाए मगर जब तुमने लिया जो नोकिया जाने वाली हाँ तो नोकिया के जाने से पहले मगर ले, ले, ले, ले उन्होंने शाहरुख है एक दोस्त है उसका वो... सोनी को लेके जो है ऑप्शन अलग ही है उसको कह सकते हैं उसको खराबियां नहीं दिखती है मैं मगर एक चीज कह रहे हैं अगर लेनाट एंड्रॉइड एंड्रॉइड होता है <laughs> वो <laughs> मतलब लेना स्टॉक स्टॉक तो फोन में नहीं ताकि तो <laughs> like ये सब हाँ। जो, जो, जो होते है। जैसे आईओ एस हो गया उसमें स्टॉक स्किन जैसा कुछ होता नहीं आईओ है तो आईओ है खत्म कहा नही विंडोज फोन था एक जमाने तो आज एंड्रॉइड शायद रैम मैनेजमेंट के मामले कुछ नहीं होता बारह जीबी रैम लगा के दे दी एंड्रॉइड के जो इंजीनियर है वो कुछ भी करे ऑप्टोमाइज करने की जरूरत वो भी पूरी नहीं पड़ती हुई देखो बारह बार जीबी बारह जीबी लगाओ चाहे छह जीबी लगाओ अब ऑप्टिमाइज़ नहीं करोगे तो ऐप तो इधर उधर भागेगी उनका जो है, ने था जो मेन टारगेट था फ्लैगशिप किलर सस्ते में फोन निकालना वो खत्म हो गया उससे उन्होंने बनाया और अब वही चीज खत्म हो गई उनकी धीरे धीरे उनके रेट भी फ्लैगशिप के पास पहुंच रहे ऑलमोस्ट वही पे है क्योंकि अब अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर ईयर आईफोन आईफोन आएगा वो और सस्ता होगा होगा के के बराबर ही ही है है है इनका बस थोड़ा बहुत फर्क जो इंडिया इंडिया इंडिया में बूस्ट तो में बूस्ट तो में करेगा ये प्रोडक्शन तो तो तो एप्पल प्राइस घटेगी अभी से मल्टीप्लाई हो हो क्यूँकि यही रहते हैं तो तो आई गेस इनके इनके इनके क्योंकि क्योंकि घटेंगे नहीं बारे में लगता है को ऊपर ना के वही लोगों की थिंकिंग में बैठे रहने के बारे में वन प्लस ले लेकिन वन प्लस पता नहीं क्या है हमने कभी यूज नहीं किया है मेरे पास सत्तर होंगे तो हम Samsung का एस सीरीज का कोई फ्लैगशिप लेना पसंद करेंगे ना कि प्लस वन प्लस एक्चुअली मसला ये है उसके कैमरे उतने नहीं होते होते अच्छे मतलब हाँ, अगर कंपेयर करेंगे तो कैमरे उतने अच्छे नहीं होते वन प्लस का ये है कि वो कम पैसों में अच्छी चीजें दे देता है फिर भी, हम भी लेकिन अगर वो यही करेगा फ्लैगशिप के पास उसके रेट पॉलिस तो फिर कोई क्यों लेके स और उसके पांच हजार बढ़ा के हमें सैमसंग मिलेगा तो हम क्यों नहीं उनका किलर स्टेटस जो था वो भी चला गया है उनके पास से रेडमी के पास आ गया है रियलमी ले आए हैं पचास वोट की चार्जिंग के साथ अपना तीस हजार का दो आए इंडिया में सेवेंटी करके सेवेंटी प्रो दोनों बेकार है फिर भी चैनल है नॉर्मल लोगो के हाथ में फोन पकड़ा है एक में से थे, एक में सेट है फर्क नहीं। एक आई पैड तो हाँ मतलब आपकी उंगली के साथ जो है चीजें चलती है है आंखें जो है स्क्रीन के सिक्सटी हर्ट तक के मैटर करती है उसके ऊपर जल्दी बहुत 30 थर्टी हर्ट्स होगी तो भी चल जाएगा 30 थर्टी हर्ट्स हम लोगों की आंखें 60 हर्ट्ज तो सही से कवर कर लेती है मगर 90 हर्ट्ज हो गया उसमें हम लोगों की आंखें जो होती हैं समझ नहीं पाती है मैटर क्या चल रहा है मगर जब उसके ऊपर जाएगा तो फिर समझ में आ सकता है मगर 90 नाइन में बीच का मैटर मैट जाता है क्योंकि उसके उसे आपसे तो बनी तो तो और और वो सिक्सटी हर्ट को पकड़ पाती है इस वजह से कुछ उसको फर्क पड़ता भी नहीं चलता अब एक सौ बीस ढाई सौ जब चली जाएगी जबकि नहीं है है 240 240 उठाने के के मॉनिटर मॉनिटर भी भी आते, भी हाँ आते है। रहते हैं हैं हैं हैं वो वो वो हाई एंड में कौन डिस्प्ले डिस्प्ले रहती कोई अलग टेक्नोलॉजी पैनल पैनल नहीं नहीं हो होते उसमें रहते स टाइम ही नहीं होता है लेकिन आई पी एस लेने से अच्छा ले लेंगे अरे एलजी तो खत्म हो गई कंपनी एलजी एल ले लोगे अरे खत्म हो जाए कुछ हो जाए पड़ेगा मगर एक चीज हम बता रहे हैं और नहीं खत्म हो गई है क्योंकि एलजी का एक भी एक फोन लॉन्च हुआ है इंडिया में जीडिया है इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ Amazon पे आ गया है डूगल स्क्रीन वाला जो उन्हीं कुछ लॉन्च किया है वो आ गया है सही थी थोड़ी सी और नहीं समझ प्लस प्लस के नहीं, सही थी भाई। हमेशा के मुकाबले मुकाबले हमेशा हम LG को मतलब अगर तुम उस तरह से देखो फ्री में वो साथ में में दे साथ तुम्हें तुम्हें डिस्प्ले मोबाइल हाँ। की प्राइस में। तुम्हें दो डिस्ले जा मिल रही है ठीक है तो। <laughs> नहीं एक बात बताया क्योंकि जितने का वो फोन है उतने अच्छी गेमिंग कर सकते हो तो अगर गेमिंग एल जी वाने का कोई नहीं बनता वो गेमिक है मगर एल जी वाले स्पीकर में उससे अच्छा होगा अच्छा नहीं है एल जी का जो है अच्छा है डैक अच्छा है लेकिन अच्छे डैक को यूटिलाइज करने के लिए अच्छा वाला हेडफोन होना चाहिए होता है जो उसमें डैक दिया हुआ है उसको अगर यूटिलाईज करना तो अच्छा वाला हेडफोन होना चाहिए अरे फिर भी हम वन प्लस के मुकाबले एल जी को प्रेफर करते हैं क्योंकि हमने एल के फोन अपने बचपन में देखे और उसके सुने भी है स्पीकर सुने डिस्प्ले देखी दे है और सुना है एल अपनी खुद डिस्प्ले बनाता भी है तो वन प्लस ज्यादा अच्छी कंपनी है उसको मानते हैं वन प्लस अच्छी कंपनी है लेकिन ये वन प्लस में एक चीज है अब हम लोग जो बड़े ब्रांड यूज करते हैं तो वो थोड़ी सी वो जो जो ओप्पो वीवो वाली फील है वो, हाँ वो देखते ओप्पो वी वाली फील तो आएगी आएगी वो पता नहीं क्यों आती जो तो मै, है वो ओप्पो क्यों मैटर यह ना कि जो उनकी पेरेंट कंपनी है बीके के इलेक्ट्रॉनिक वही तो ओप्पो वीवो की पेरेंट भी पेरेंट कंपनी है रियलमी भी रियलमी ओपो का है ओप्पो बीके के और वन प्लस भी ओप्पो ही की थी वन प्लस पहले ओप्पो की थी सेपरेट हो गई उसको सेपरेट किया फिर रियलमी उन्होंने लॉन्च किया रियलमी को आप सेपरेट कर दिया रियलमी भी अभी पूरे तरीके से नहीं है मगर नहीं रियलमी इंडिपेंडेंट हो गई है इंडिपेंडेंट हो गई, गई। मगर अब कह रही है जो कलर वर्स चलाते हैं अपने फोनों में हाँ। ये भी छोड़ देंगे इस साल के अंत हाँ, अपनी के स्किन बनायेंगे अपना चलाएंगे क्यूँकी लीगली तो उन्होंने अलग एक कंपनी बना दी है रियलमी के नाम अब रियलमी पे आए गए तो एक और बात आप लोगों को बता दें कि रियलमी के फोनों में शामी के फोनों की तरीके एडवर्टाइजमेंट आने लग गए और उसकी सेटिंग में वो भी आ चुका है कि उन्हें डिसेबल कर सकते हैं आप जैसे शामी के फोन में आप सेटिंग में जाके ऐड डालेंगे तो आ जाएगा ऐड सर्विस करके उसे डिसेबल करना पड़ता है तो यही चीज अब रियलमी के भी फोनों में आ चुका है शामी के फोनों की जाइए सेटिंग में जाइए ऐड डालेंगे पे आएगा, उसको आपको डिसेबल करना पड़ेगा मगर इसमें जो है ये मैटर है कि आपको सिंपली एक टाइप को बंद करना है मगर स्वामी के फोनों में आपको जा जाके एक एक ऐप का बंद करना पड़ेगा रिकमेंडेड रिकमेंडेड रिकमेंडेड रिकमेंडे, थक जाएंगे यही सब चीजों में जो है आई फोन आगे शेर तुम आईफोन का देख लो और एंड्रॉय का देख लो एड भाई अगर जो है आपकी स्क्रेड आ रही है तो फिर तू तो ये जो स्पैम नोटिफिकेशन रहती वो आज अभी तक हम जब से स्विच किया एक भी नहीं आई है मैं। तो बड़ी है चीज होती जिस चीज की हमें नोटिफिकेशन चाहिए है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही नोटिफिकेशन को दिखाई देगी जबरदस्ती की नोटिफिकेशन नहीं आ रही क्या शेरिट नोटिफिकेशन भेज रहा है ये ऐप बहुत अच्छी चल इसको डाउनलोड कर लीजिए ये सब नहीं आता है थोड़ा मतलब शेरिट में तो कुछ नहीं आता है अगर फोन में UC ब्राउजर डाल लो UC ब्राउजर अगर डालिया फोन के अंदर तो फिर नोटिफिकेशन अगर उसकी ऑन है तो आप परेशान हो जाएंगे हम यूसी ब्राउजर चलाते हैं जब एंड नहीं था उससे पहले कीपैड फोन में भी UC ब्राउजर चलाते थे, तो मगर मेरे एक खासियत हम सबसे पहले UC ब्राउजर को इंस्टॉल करने के बाद उसकी सेटिंग में जाके उसके सारे नोटिफिकेशन जो ओपन होते हैं उनको बंद कर देते हैं कुछ नहीं चाहिए उनको हमें जो चाहिए हम अपने हिसाब से कर लेंगे यहाँ तक कि वो अपने हाँ। तो सर्च करना है न्यूज पढ़नी है न्यूज पढ़ने के लिए गूगल न्यूज है और गूगल सर्च है उस पर हम देख सकते हैं न्यूज ये भी है हमने देखा है जो वैसी अगर तुम कुछ उल्टी सीसी साइट कभी खोल लो तो उसमें जो है ये रहता है की जो एड रहते हैं यूसी ब्राउजर के होते हैं वो यूसी ब्राउजर जबरदस्ती डाउनलोड करवाते हैं आपके फोन में के के आपको सेंड कर देंगे या हाँ, दे। गलत कोई साइट खोल खोल तो हाँ, कुछ भी उसमें खोल दे जो है है आ जाती लिए। वो होता। हाँ। हाँ। हमने मेरे पापा के फोन में उनको तब पता नहीं है उन्होंने कुछ हाँ। बोला होगा वेबसाइट तो उनके फोन में जो है हाँ। ब्राउज़र पड़ा होगा और उनके फोन में जो है उल्टी सीधी नोटिफिकेशन टाइम पे आया वो परेशान उनको समझ में नहीं आ रहा तो इसके लिए बहुत बढ़िया तरीका हमें होगा उसमें ओपन करके जितनी भी तुम्हारी वेबसाइट तुमने सर्च की होंगी वो दिखाएगा और उनमें तो जो ओके होंगी कि वो नोटिफिकेशन दिखा हो उनको इतनी अब हम लोग जैसे कर हम को पता है अब भाई जिसको पता जिसका काम क्या है उसको फोन चाहिए उसको व्हाट्सएप चलाना है कॉल करनी है बस उसका यही काम है फोन का कभी दिल हुआ तो फोटो खींच लिये उसको तो इतना नहीं पता इंसान को वो ये सब नहीं करेगा वो परेशान रहेगा नहीं भाई। अपने को तो पता है अपने, अपने, अपने माँ बाप के कर साथ हैं। हो रहे बताया तो हम ये कह रहे हैं कि कर सकते, हम हम लो लो कर सकते करने हैं है कि कुछ आईफोन दिला आ, हम तो यही कहते हैं फादर है मदर है सिस्टर है इन तीन को अगर कोई जिंदगी में फोन दिलाना अगर भाई हो बेटे हो कोई भी हो अगर दिल रखते हो कमाते हो तो किश्तों ही पे सही पूरा नया मगर थोड़ा ओल्ड आईफोन लेके दे दो खुश रहेंगे वो लोग कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ये नहीं कहेंगे फोन स्लो हो चुका है बेटा बदलवा दो ये करवा दो ये वो चार्जर खराब है ये खराब है कभी भी कुछ नहीं कहेंगे सिंपल यूजेज के लिए ठीक रहता है जिसको अपने फ़ोन के साथ एक्सपेरिमेंट करना है जिसको पचास तरीके की ऐप्स रखनी है मुश्किल हाँ। है हैकर बनना ज़िंदगी में हैकर पिक्चर डाउनलोड <laughs> कर ट्रांसफर पिक्चर डाउनलोड करने आप लोग करना है फोन में उसके लिए लग लग करना सही नहीं रहता है वो लोग खुद कहते हैं गलत है और खुद ही गलत करते है, है। तो भी करते हैं। <laughs> <लो>। तो अमेरिका को फॉलो करने में यार नहीं हम बताए नहीं ये गलत लफ्ज जो है अमेरिका ही लोगो ने निकाला है पहले करते हैं फिर दुनिया से कहते हैं ये चीज गलत है स्टूडेंट तो अमेरिका ही बना ये है उन्हीं का बनाया भाई ये उनका बनाया बनेंट उन्होंने बनाया है कुछ नहीं लीगल गाने डाउनलोड करना उन्हीं ने बनाया है, तो है। ने ने बनाया जो साइट टोरेंट टोरेंट इलीगल नहीं है टोरेंट इलीगल नहीं टोरेंट गलत तरीके से यूज करना इलीगल है वही बात है कि अब आप एक चाकू खरीद के ला रहे हैं अब उससे सब्जियां काटेंगे तो इलीगल नहीं अब उससे किसी गला काट देंगे तो लीगल हो जाएगा टोरेंट चाकू है अब आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वहां पे डिपेंड करता है टॉरेंट एक तरीके से सर्वर <laughs> तो होते नहीं है है है टोरेंट में खाली लिंक एक होस्ट होता है और सारे जितने भी जो है दूसरे सीडर्स रहते हैं सीडर्स मतलब वो रहते हैं कि जैसे हमारे सिस्टम में फाइल पड़ी है हमने सीडिंग ऑन कर रखी है तो जिसके पास भी उस फाइल का लिंक होगा वो हमारे सिस्टम से डायरेक्ट डाउनलोड करेगा कोई सर्वर नहीं है कि कहीं सर्वर पे फाइल रखी हुई है जितना फास्टनेट है फास्ट नेट होगा उतना शेरिड क्या करता है वो लोकल में हॉटस्पॉट खोलता है कनेक्ट करवाता है दूसरे को यही चीज होती है बड़े लेवल पर डायरेक्ट नेट से शेयरिंग होती है टोरेंट में इसी चीज को थोड़ा अपग्रेड कर दिया है उसने टेलीग्राम में टेलीग्राम ने अपग्रेड नहीं किया टेलीग्राम में जो वही वाला है वही टेलीग्राम को एक दिन में बंद किया जा सकता है अगर रशियन गवर्नमेंट को मूड रशियन गवर्नमेंट का मूड बन जाए की आज टेलीग्राम को बंद करना है पायलिस ज्यादा कर रहा वो कर तो है वो बंद कर देगी रशियन एप है वो रशियन सर्वर को बंद हो जाएगा टोरेट को नहीं बंद कर पाएगा दुनिया भर की गवर्नमेंट्स परेशान है पायलट बेग ऊपर जेल में बैठे हुए पायलट बे आज भी चल रही है जितनी बार पायलट बेगर् लेकर जाते हैं दूसरी जगह होस्ट हो जाती साइट। साइट हो है डोमेन सीज, हो सीज करते हैं दूसरे डोमेन से हो जाती है पायलट बेड एसी से हो जाती है पायरेट बेड सी आर से हो जाती है पायरेट बे डॉट कॉम सीज कर लिया है तो क्या हुआ पचहत्तर में मई किसी से भी हो जाएगी मैटे ने ने नहीं नहीं। सर्वर है जैसे इन्हीं ने बनाई थी ये अपने अली भाई ने और उन्हीं ने हमको पहले ही से देख रखी थी कि अगर हमें कुछ हुआ तो तुम अपलोड कर देना ये पकड़ लिए गए इनका सर्वर भी बंद हो गया सब हो गया अब हमने अपलोड कर दी अब उन्नी नया कि मेरा सर्वर बंद कर दिया तो ऐसा नहीं तो हमने तो तुम्हें शेयर करके रखी थी हमने कहा हमें कुछ होगा तो तुम कर देना एक फाइल मतलब पचास अब एक, एक, एक फाइल तुम पचास लोगों ने डाउनलोड की हजार लोगों ने डाउनलोड करी तो हजार लोग जितने डाउनलोड करी सब सीट कर रहे हैं तो अब जो है किसको किसको इंसान पकड़ेगा कहा नहीं बंद कर पाएगा कर भी नहीं पाएंगे उस फ्यूचर में जहाँ पे पायरेसीड हो जाती या करना जो है कॉम्प्लीकेटेड हो गया था जो हमेशा से कॉम्प्लीकेटेड पायरेसी करना हर हाँ कोई नहीं कर पाता मूवी हम डाउनलोड नहीं कर पाते जबकि बचपन में आसानी से पहले ये होता था कि ऑप्शन नहीं होता था लोगों के पास या तो पायरेट करो या की डिस्क खरीदो फिर फिर देखो आया नेटफ्लिक्स रूपए प्राइम अमेजोन प्राइम, प्राइम हो गया नेटफ्लिक्स हो गया नेटफ्लिक्स है मेन दो सौ रूपये यूट्यूब भी दिखाता है मगर पैसे लेता है नेटफ्लिक्स का ये की दो सौ रुपए में मोबाइल ओनली उसका है मंथली आप उसमें देख सकते हैं सिंगल ना कलेक्शन तो कलेक्शन भी काफी अच्छा है। अच्छा लेकिन अब फिर जो है गई अब सबने अपने शोज वापस खींचने शुरू कर जो है वो फ्रेंड हटा लिया नेटफ्लिक आज से हटा लिया डीसी वाले भी नहीं गए डीसी वाले तो गए नहीं वो अपनी खुद की सर्विस चला रहे उनसे तो फ्लॉप रहे वो फ्लॉप रहे, है, रहे हैं फ्लॉप रहेंगे इस तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस थे उन्होंने अपने शोज हटाने शुरू कर दिए सब लोग अपनी सर्विस लॉन्च कर रहे हैं सबको पैसा कमाना है एक्स्ट्रा पैसा कमाना है अब इस चक्कर में क्या होगा यूजर जो है जो नेटफ्लिक्स का जो 200 दो रुपए देने के लिए तैयार है एक फोन पे देखने के लिए अब उसको डिजनी प्लस भी लेना पड़ेगा उसको मैं देखना है तो वो डिजनी प्लस ले बेबी योडा को देखना है तो डिजनी प्लस लिए आप और जो है अगर आपको जो है डियर डेबल देखना है तो डिज्नी प्लस लिए क्योंकि वो मार्वल की सीरीज़ है डिज्नी पे आएगी हाँ। आपको ऑफिस देखना है तो सीबीएस या सीबीएस का एस इफ आई एम राइट तो सी बी एस का लिए सी बी एस प्लस का आप लिए प्लस निकाल गया अब इंसान फिर वही हो गया इतना पैसा देगा इतना अब पैसा है किसके पास देने अब के यही चीज हम कवर करने वाले पायरे करेगा अब यही हम करने वाले हैं हमने डीसी के अभी दो शो देखे डीसी का टाइटन्स देखा है और वो देखा था डूम पेट्रोल तो क्या हमने पैसे दिए थे डीसी के जरूर वालों बेशक नहीं दिए थे हमने कभी नेटफ्लिक्स को नहीं दिए हमें जो चाहिए होता है हम उसको सर्च करते हैं या तो वीपीएम से सर्च करते हैं किसी तरीके से सर्च करके डाउनलोड करके देखते हैं अब मेरे पास लाखों पैसे तो बचे नहीं मोबाइल का भी रिचार्ज करवाएं नया मोबाइल लेना है उसके लिए पैसे जमा करें और घर पे भी दें फिर उसके बाद ये फालतू के खर्चे करें इससे अच्छा जब नेट का खर्चा कर रहे तो वो डाउनलोड ना कर सकें यही चीज़ है म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत अच्छी है हाँ अब अगर इंसान को जो ए, तो है स्पॉटीफाई चलानी चला है तो स्पॉटीफाई चलाए एप्पल म्यूजिक चलानी है एप्पल म्यूजिक चलाएं जियो सावन चलानी है जियो सावन चलाए सारे सॉन्ग्स लगभग अवेलेबल होते हैं नाइन्टी बहुत ही तीन चार गाने होते हैं जो हम डाउनलोड करते हैं वरना आप एयरटेल विंग पे ही सुनते हैं नहीं कुछ गाने होते हैं जो एयरटेल विंग पे नहीं मिल पाते हैं वो डाउनलोड करना पड़ते हैं वही हमने कहा तीन चार मतलब उस तरीके से कि वो कुछ ऐसे ही एक्सट्रीम लोग होंगे जो करते होंगे <laughs> नॉर्मल इंसान नहीं करता है। वो तो, होता है उसके पास उसने जियो सावन इंस्टॉल कर ली मैंने तो तो दो एप रखते हैं दो ऐप अब स्पॉटिफाई तो सब पे चलती है वो तो किसी नेटवर्क से टाइड नहीं है एयरटेल इस्तेमाल कर रहा है इंसान वो विंक रखे हुए उसको विंक में सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है रिचार्ज के साथ आप लोगों को बता दें स्पॉटीफाई जब इंडिया में आई थी पहले ही दिन हमने डाउनलोड करी थी आधे घंटे चलाई थी उस पर हमने एक बैंड का नाम सर्च किया नहीं मिला दूसरे बैंड का नाम सर्च किया नहीं मिला तीसरे बैंड का नाम सर्च किया नहीं मिला फिर उसपे जो गाने थे वो सुने लेआउट अच्छा लगा हम समझ गए ऐप में क्या है सिर्फ ले है और जो फ्रंट में दिखा रहा है वो सुन लो जो सर्च करना है वो ना सर्च करो बैठे रहो तो हमने उसको अनइंस्टॉल किया एयरटेल विंग पे दोबारा आ मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल एकदम उड़ता है हम जो सर्च करते हैं हमें कहीं नहीं मिलता ना विंग पे मिलता है ना जो है साउंड मिलता है सिर्फ स्पॉटीफाई पे मिलता है हाँ इम्प्रूव हो गई हो टाइम हो चुका है नहीं उसमें ये है ना उसके पास इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बहुत सारे हैं अच्छे अच्छे है, जो लोग म्यूजिक बनाते हैं जो लोग जो है मतलब छोटे क्रिएटर्स है जो हाँ। जैसे यूट्यूबर्स होते हैं अच्छी कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है बहुत काम काम की चीजें मिल जाती है उसमें बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग मिल जाते हैं और हिंदी इंग्लिश तो रहते ही है नॉर्मली सारे जितने सर्च करते हैं और अभी तक एक गाना ऐसा है पे पर हमने सर्च किया है हमें नहीं मिला है पंजाबी सॉन्ग है लहंगा वो नहीं मिला था मुझे तो हमने विंग पे खाली एक सॉन्ग ऐसा है जो उस पर किया और एक और हाँ गाना है बहादुर शाह जफर क्या लिखा हुआ और जो मोहम्मद अली साहब ने उसको पढ़ा था लगता नहीं नहीं है दिल में में तो वो वो वो, तो वो, वो है। भी मिला हाँ। हाँ। सब सब सॉन्ग विंग पे बहुत उस ले पहुंच गए हैं म्यूजिक को लेकर के क्या हम लोग करने की जरूरत नहीं जैसे काम काम लगभग हो ही जाता है उसमें स्पॉटीफाई में जो चीजें हाँ। नहीं मिलती है वो विंग में मिल जाती है जैसे देसी जो चीजें होती है, बेसिकली कहा जाए हाँ। जो इंडिपेंडेंट देसी छोटी छोटी चीजें होती हैं वो स्पॉटीफाई पे कम मिलती हैं कभी कभी मिल जाती हैं कभी कभी नहीं मिलती जैसे लगता है नई दिन ना, उनका आ, रफी साहब का नहीं मिल रहा था लेकिन जो है और किसी का मिल जाता हमें कवर मिल रहा था लेकिन हमें वो नहीं चाहिए था हमें रफी साहब का चाहिए था रफी साहब का जियो पे इस पे विंग हमें लेकिन जो उस पर था वो उसपे नहीं था बताते अच्छा गाना है लड़की ये की दुल्हन बनी हुई वीडियो के शुरुआत के मतलब उसमें है क्या होता है वो जो होता है उसमें कुछ लोग म्यूजिक को लेके बायस होते हैं खाली इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं हिंदी सॉन्ग सुनते हैं भैया हम पंजाबी सुनते हैं हम सब सुनते हैं अच्छा लगता है मेरे काम जो समझ में आए समझ में आए मतलब सॉन्ग का ये रहता है कि सो सुनो, सुनो। दिल देखो सॉन्ग में कान नहीं बोलते हैं दिमाग नहीं बोलते है, दिल बोलता है, है।, तो है।, एक, एक, है वो हाँ। अगर आपके जो है अंदर दिल से नॉक हो गया तो गाना अच्छा अगर वो आपके दिल में नहीं बैठा तो वो नहीं अच्छा और जरूरी नहीं मेरे लिए हो सकता हो सकता है तुम्हारे लिए वो गाना अच्छा हो वही चीज है कि बस समझ में आना चाहिए कि सब कुछ उसका कॉम्बिनेशन समझ में आई अगर एक चीज को समझाना चाहे एक गाना हमें समझ में आ रहा है को का वही बोहिमियन एपेटी हाँ वो सब समझ में आता है वो तो जो आदमी है वो गाना <laughs> मैटर यही है वो गाने को अगर आप समझ गए आप समझ जाएंगे गाना हकीकत में होता क्या है वो जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आती उसको भी वो सॉन्ग समझ में आता है गाना जो होना चाहिए वो हर चीज़ लेके चलना चाहिए ना कि सिर्फ एक चीज़ आदमी सुन रहा है वही चीज़ सुनता चला जा रहा है वो वो गाना नहीं होता है असल में वो गाने को इस तरह से बनाया है सबके लिए सब कुछ है <laughs> और सब लिए जो गाना आया था उसके छे मिनट की वजह से उसके जिसने पैसे लगाए थे प्रोड्यूसर ने मना कर दिया था ये गाना लॉन्च नहीं करूंगा मैं और मगर वो गाना छह मिनट का भी कम लगता है दिलचार उसको थोड़ा और बढ़वा कर दे Hmm. उसके उस अंदर अच्छी प्ले लिस्ट है आज आज इटल वाले ने कु बहुत अच्छी लिस्ट थी 2019 करके कुछ थी उस पर पुराने गाने मगर आए थे 2014 हज़ार चौदह के मगर अच्छी लिस्ट थी वो नए गाने नहीं थे मगर अच्छे थे सुन के मजा आता हमने आज वही लिस्ट सुनी है उनकी अब वो तो सारी अब इस टाइम पे दे रहे होंगे क्योंकि ट्वेंटी ख़त्म हुआ है तो रिवाइंड करिए रिवाइंड का तो ऐसा चल गया है सब लोग रिवाइंड करा करते have you seen purity pies do my remind nahi kabhi nahi dekhi that was a film you should watch they highly <laughs> <laughs> recommend highly recommend 100% <laughs> भाई उसकी क्यूटी पाएगी तो एक ही वीडियो में समझ तो <laughs> शकल देख के पता चल रहा था उससे कोई मजा नहीं आ रहा है मगर कह रहा है तो ट्राई करते हाँ कैसा है हम भी ट्राई करके देखे लेकिन वो गेम हमने जो है उसको डाउनलोड ही नहीं किया हम लोग हो पाएगा बीमारी <laughs> पड़ जाएगा भाई फ्रस्ट्रेट हो जाएगा सही में हम लोग वो खेलते हैं क्वालिडिटी क्यों खेलते हैं क्योंकि गे गेम खेलो मारो पीटो खत्म करो चैन मिलता है तो देर का सुकून मिलता है भले <laughs> ही तो सुकून होगा ऐसा है अगर तुम दिन बहुत अच्छा जा रहा हो तुम्हें लगे सब कुछ अच्छा क्यों जा रहा है कुछ खराब कर लेते हो जाएगा, हो जाएगा। <laughs> भाई वो गेम जो है अपने आप जिंदा हो जाता है तुम सही लेवल पार कर रहे हो फिर भी वो गलत ही कर देगा तुम्हारे साथ ऐसा गेम है वो कहीं सोच के बनाया होगा की जो है लोगो को फ्रस्ट्रेट करना है एडवेंचर तो उसमें अच्छे होने <laughs> चाहिए, हाँ, चाहिए कि हर चीज संभाल लें मगर वो वो ये मोबाइल गेमिंग होनी चाहिए सबसे खराब चीज हमें ये लगती है की मोबाइल गेमिंग में अगर हम लोग कॉल ऑफ ड्यूटी का एग्जाम्पल लेते हैं तो कॉल ऑफ ड्यूटी कंप्यूटर पे खेलें, एक्सबॉक्स पे खेलें, पीएस पे खेलें, बेसिकली सेम है तीनों का तो उसमें मोड मोड मोड होता होता है। होता है। मोबाइल में नहीं असली mode? गेमिंग वही होती है जिसमें स्टोरी चलती है शुरू से एंड तक के बाद उसी, उसी से इंसान कनेक्ट होता है गेम से मल्टीप्लेयर का क्या है? एक घंटा खेलेगा इंसान दो घंटा खेलेगा फिर बोर हो जाएगा जैसे मेरे भाई लोग लो बोर हो चुके हैं है, हम नहीं खेलते हैं खेलते तक नहीं है एक्चुअली हाँ। उसमें क्या है उसमें गेम में पैसा ज्यादा लगता है और कमाते कम है इसमें क्या है एक बार बना दिया है इसमें लोग खरीदेंगे स्किल्स और ये चलता रहेगा कभी वो तुम एक बार खेल लोग कहानी खत्म हो जाएगी उसकी ये है कि ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा खत्म ही नहीं होगा हाँ। इसी वजह से दोनों अलग अलग गेमिंग गेमिंग है मोबाइल की गेमिंग है। उस तरीके की नहीं है मगर जब मोबाइल में गेमिंग का ट्रेंड शुरू हुआ था ना हमें कभी भी ये बात समझ में नहीं आई थी कि मोबाइल में गेमिंग क्यों हम बोर हो रहे तो छोटी मोटी गेमिंग सही रहती मोबाइल गेमिंग फ्यूचर मोबाइल गेमिंग फ्यूचर है लेकिन तब जब जो है ये गूगल स्टेडिया जैसी सर्विसेज जो है काम करने लगेंगी फायदे से जैसे गूगल स्टेडिया तो अभी लॉन्च हुई है बहुत बेकार चल रही है इस टाइम। किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे पैसा इन्वेस्ट करोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड आएगा अभी और प्ले स्टेशन सोनी लाने वाला है अपना प्ले वाला जब ये है एनवीडिया का भी अभी उसमें है बीटा फेज में है बीटा फेज में उसके उससे काफ़ी जो है उम्मीद है तो ये सब जब मेन स्ट्रीम हो जाएंगे तब मोबाइल गेमिंग थोड़ा टेक ऑफ करेगी क्योंकि फिर जो गेम हम लोग कंप्यूटर पे खेलते हैं एक्सबॉक्स पे खेलते हैं पीएस पे खेलते हैं वो सब हम फोन पे खेल वो मोबाइल पे, पे खेलेंगे खेले मगर मतलब चलेंगे वो तो कंप्यूटर तो लेकिन हम लोग प्लान कितना वाला कहता है मैं रिचार्ज के लिए प्लान करवाऊँ फिर गूगल के इसके लिए प्लान करवाऊँ फिर उसके नहीं प्लान की बात नहीं रिचार्ज कितना रिचार्ज यही बात वो कह रहे थे कितने रिचार्ज कर उनके लिए नहीं है तो जियो चला रहे उनके लिए नहीं है ये चीज़ वही चीज है और मोबाइल गेमिंग मतलब ये चीज़ उनके लिए नहीं है जो जियो सिम चला रही है उनके लिए जिनके घर में जियो फाइबर लगा हुआ है वही चीज मोबाइल मोबाइल नहीं रहेगी वो फिर मोबाइल गेमिंग नहीं है तो मोबाइल गेमिंग फिर यही है इसके आगे नहीं बढ़ पाएगी मोबाइल गेमिंग मोबाइल गेमिंग में सबसे बड़ा पोर्टल ने जो है प्रोसेसर नहीं है रैम नहीं है डेटा स्पीड है डेटा स्पीड डेटा स्पीड है अब डेटा इंडिया में देखा जाए तो बहुत सस्ता डेटा है दुनिया का सब सबसे सस्ता डेटा है उसके बाद हम लोग को महंगा स्पीड भी तो नहीं है स्पीड बहुत अच्छी है जिस हिसाब से हम लोग पे करते हैं अगर यही चीज यूएस में 4G जी एक जीबी पता है कितने का मिलता है वहां पर थर्टीन डॉलर थर्टीन डॉलर इंटू सेवेंटी थर्टीन डॉलर थर्टीन इंटू सेवनटी अभी अगर करेंगे तो कितना आएगा इतना पे करेंगे तब हमें हाँ वहां पे एक जी मिलेगा यहाँ हम लोग क्या करते हैं सात सौ रुपए का प्लान जो पांच सौ मतलब वन के आसपास हम लोगों के लगे एयरटेल का पांच का तो तो जो प्लान हाँ, एक हजार का पड़ेगा तुम्हें मतलब एक हजार रूपए का पड़ेगा जो तुम थर्टी डॉलर सेवेंटी लगभग एक का हम लोगों को पड़ेगा एक हजार एक जीबी फोर मंथ और हम लोग एक जी बी किसी भी दिन खत्म हो जाए अभी खत्म कर दो मतलब <laughs> <है? laughs> कि कोई लिमिट नहीं होती है सीरियसली थर्टीन डॉलर पर जीबी है वहां पे बहुत महंगा है वहाँ पर प्लान का थर्टीन डॉलर पर जीबी इस बार पे अमेरिकन्स पे। को लड़ना चाहिए जब भी तो नहीं नहीं सही है जब तो अमेरिका में फाइव जी प्लान हो पा रहा है और इंडिया में देखिए कोई कंपनी ये कह ही नहीं रही है कि हम 5G प्लांट लेंगे और इंडिया में सेम्बल करेंगे क्योंकि फाइव जी प्लांट है महंगे खरीद पा रही नहीं कंपनी निकला नहीं 4G 4G है फोर उसके जो उसने फोर लगाए अभी टावर उस पर पैसा लगाया उसके वही नहीं रिकवर हुए तो फाइव जी के बारे में क्यों सोचेगी पहले वो जो इन्वेस्ट किया है उसका प्रॉफिट हाँ ऐसे ही कुछ होता है वहां पर नहीं भाई सात सौ या तो फिर उसमें ये होगा क्योंकि हमें एकदम एग्जैक्ट नहीं पता या ये हो सकता है कि उनका जो प्लान्स रहते हैं प्लान के अंदर कम रहता हो और प्लान से करने पर अगर आप यूज करिए तो इतना आपको पे करना पड़ेगा पर जीबी हाँ ये हो सकता है ये होता होगा हाँ मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो गया लेकिन फिर भी अगर देखा जाए प्लान से एक्सीड करने के बाद भी तब भी बहुत महंगा है ये हम लोग को कितने में मिलता है हम्म हम लोग का तो सस्ता है काफी का दुनिया में सबसे सस्ता फोर इंटरनेट इंडिया में है है है बट अपनी इतना पे करना पड़े तो राउटर लगवाएंगे हम <laughs> सी बात हम चे... भाई मेरे तुम्हारे छे सौ जियो चला गया है मेरा एयरटेल छ सौ चला गया तुम भी एयरटेल ही यूज करते हो तो अब तो मेरे घर पे राउटर ही लगने की बात हो रही है इस साल नहीं तो अगले साल सही मगर राउटर ही लगेगा हमें इस बात की कंफर्म हो गया है क्योंकि प्लान बहुत हाई होते जा रहे हैं और अब जब 600 दे रहे हैं तो हम फिर हजार रुपए फैमिली में चार लोग हैं तो वो लोग को मतलब मिला जुला के जो है दे सकते हैं हजार रुपये डाउटर के लिए और लगवाना सिर्फ महंगा पड़ता है एक दफा इन्वेस्टमेंट महंगी पड़ती है बार बार इन्वेस्टमेंट महंगी नहीं पड़ती है बार बार तो हम उसे खुलवाएंगे नहीं रहना इसी घर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है जियो फाइबर इस टाइम लग रहा है फाइबर का दस हजार सुना है, हाँ। मतलब तो है का जो राउटर और बॉक्स वो सब मिला के केबल का खर्चा सब दस हजार हमें चाहिए पर के लिए सात सौ रूपए का स्टार्टिंग प्लान है उसका उसमें जो नेट, नेट वाला ही प्लान है और टीवी टीवी भी, टीवी भी हाँ। हाँ जब उनका जो जियो वाला है बॉक्स उनका फंक्शनल हो जाएगा तो वो भी मिलेगा उसमें अपने जियो प्लान देखिये जियो राउटर तो हमें वो लगता है मगर तो अपने दोस्त नहीं है का जो फैजान है का। उसके अब्बा जो है डेन में काम करते हैं तो डेन वाले भी अपना राउटर दे रहे किंग उसमें अनलिमिटेड अच्छी है भाई हमने उसके तीन दो पार्ट का जो अनलिमिटेड प्लान है वो बेकार है किसका का हाँ। वाला हाँ। तीन जी भी फ्री लगवाने पे पे वो वो वो वो बेकार है है है है है कह रहा स्पीड इतनी आती बायस्ड बायस्ड पता नहीं है लेकर <laughs> बायस है वो भाई उसमें स्पीड वो कह इतनी हमें स्पीड स्पीड उसकी लगी लगी भी नहीं इस... उसकी है देन में देन में है है है में में में का का का नेट भी भी भी आ गया हाँ। आया आता अनलिमिटेड मिलता लगवाने महीने फ्री मिलता है छह महीने भी फ्री मिलता है वो थोड़ा कॉस्ट ज्यादा लेते हैं तीन जी बी तीन महीने वाला सही है वो अपना उसको लेके बायस रहता है उसके वो उसके का फ़ोन नहीं उसको बायस ले रहता नहीं उसकी स्किन को बायस हो गया है वो <laughs> ये मैटर हो गया जिस चीज को गलत कहता था उसी चीज को वो अच्छा कह रहा है तो नहीं नहीं जो चीज नहीं सही है <coughs> <coughs> नो वन यूज <coughs> <coughs> मल्टी विंडो हाँ हो सकता मगर वो कह रहा जो है दूर नहीं अगर दस मीटर तक के रेंज उसकी अच्छी है दस मीटर तक के कहा था बहुत अच्छी रेंज देता है और जो है इतनी अच्छी देता है कि तुम जो दो मिनट के अंदर जो है पचास एम बी या सौ एम की ऐप डाउनलोड कर लो सुबह तो कहा था कॉल ऑफ ड्यूटी उसमें लगाया था डाउनलोडिंग के लिए तो पांच मिनट लगे थे डाउनलोड होने के लिए वो सबसे अच्छा जो ब्रॉडबैंड प्लान है जियो का है और सब उसे गेमिंग कह रहे हैं हमें भी वो ही लग रहा है जो हम इंटरनेट के लिए पे कर रहे हैं मगर वो वो हमें टीवी टीवी के के लिए लिए पे पे करने को पे करने को को कह कह रहे है, वो उसी में है। टीवी फ्री दे रहे हैं हैं नहीं उसी घर में टीवी आपको आपको क्या चाहिए क्या रहती है देखो उनका बिजनेस मॉडल देते हम, है? है? हम लोग टीवी के जो पैसे देते हैं, वो पैसे हम टीवी के नहीं देते हैं वो पैसे हम देते हैं वो नहीं केबल कंपनी के पैसे देते हैं जो उनकी सर्विस आती है क्योंकि टीवी जो, हा, हा, हा, तो है। जो कम चैनल चलते है वो टीवी जो है फ्री होता है, वो, आ, से वो लो जैसे अभी है हम लोग पैसे देते हैं डेन को और ये जो दूसरे डाटा स्का रहते हैं इनकी सर्विस इनको पैसा देते हाँ। पैस हैं और ये क्या कर रहे हैं अपना कनेक्शन तो हो गया है, हाँ। है, है, है, है? तो है एक काम करो उसमें जो है टीवी भी एड कर दो टीवी एड कर देगा तो आदमी लॉक हो जाएगा इको में पहली चीज ठीक है और नेट तो है ही है नेट अगर नेट नेट जितना मिलता उतना कम पड़ता है टीवी में लॉक होगा नेटफ्लिक्स में होगा, हर में लॉक लॉक, होगा हर चीज टीवी भी देंगे फ्री दे रहे कुछ टाइम थोड़ा सा होगा कैसे जो लोकल लोकल प्रोवाइडर है और ये टाटा स्काई है और डेन है और ये सब जो है, से, है। दिक्कत ये होती है की आदमी नेट का अलग प्लान करवाता है और जो है टीवी का अलग प्लान करवा और वायर दोनों के अलग जाते हैं इनका हमें अलग वायर भी एक ही वायर से होगा एक ही बॉक्स से होगा तो वही चीज हम समझ रहे थे जब तुम आधी बात पे थे जब भी हम ये बात समझ रहे हैं आपके ऊपर अब अगर दो साल वाला प्लान लेते हैं जियो फाइबर अगर हम लगवाते हैं घर में दो साल वाला प्लान हमने ले लिया तो हमको एक फोर के एल टीवी दे देंगे हाँ फ्री में दे वो वाला वाला ज में है और इधर भी कुछ लोग लगवाए यहाँ आ गया जियो और क्या आ गया होगा ठाकूगंज में लोग काफी एडवर्टाइजमेंट करी है उन लोगों ने तो यहाँ पे कैसे हम लगवाएंगे लग गया हमारा अली फ्रेंस कॉलोनी है अपने इलाके की वहाँ पे लगा के गए कई घरों में वही नहीं पता नहीं, नहीं पता पता करते अली से भी हमने कहा था अपने दो साली से उसने कहा नहीं अभी जरूरत नहीं है बहन की शादी प्लान चेक करना प्लान चेक करके बता देंगे दो साल वाला करवा मगर वो तो, मिल जाएगा खत्म हो, हो चुका है अब जो लगवाएंगे, उनको पे ही करना पड़ेगा हाँ पे करना पड़ेगा वो ट्रायल वर्जन ट्रायल तो वर्जन चार शहर में शुरुआत में जो आए थे वो कहे थे आपको जो पैसे लगाएंगे वापसी भी हो जाएंगे और पैसे अगर हम कनेक्शन कैंसिल करवाते हैं अपना तो वो अपना हार्डवेयर वापिस ले जाएंगे पैसे हमको दे देंगे अच्छा जो जो राउटर होगा उसका जो चार्ज अच्छा दस हजार रूपए देने पड़ेंगे प्लस दो तो साल के पैकेज के अलग पैसे देने राउटर खराब होता है तो नहीं खराब होता तो फिर वो रिप्लेस करेंगे उसको तो ये बताओ से तो ये से कॉल करी कंप्लेंट डाली फिर कह क्या इसको रिक्ष्ट रिक्ष्ट है। वाला ले जाएंगे रिमोट? <laughs> रिमोट रिमोट का होता राउटर का। <laughs> रिमोट राउटर रिमोट रिमोट अच्छा टीवी से वो तो चाहिए होगा ना तो टीवी में टीवी रहती है कुछ होगा अब हमने उसको सामने से भी नहीं है, तो दे दे दे से दे है कह कह था लगवाने को तो जीओ ही का जियो तो हाँ। फाइबर की हमने एयरटेल की स्पीड चेक करी है जियो फाइबर की स्पीड देखी है कितनी क्या कितने का प्लान है छह सौ रूपये में सात सौ रुपए पर मंथ है उनका नाइट भी उसमें इंक्लूडेड है हाँ अभी टीवी वाला इनका वो नहीं हुआ है जो इनका टॉप बॉक्स वाला भी फंक्शनल नहीं है अच्छा कमिंग सून में है ठीक है जियो फाइबर लगवा सकते हैं हाँ। सबको जियो फाइबर लगवाइए हम सोचे थे जियो फाइबर गेमिक है जियो फाइबर लगवाइए और जो है खुश रहिए